यो दक्षिणा ओम शांति शांति प्रकरण का अर्थ नहीं आरंभिक ग्रंथ संक्षेपाली का ये प्रकरण ग्रंथ है ना प्रकरण का अर्थ है कि एक विषय को कहेगा शास्त्र जो है वो सारे विषयों को कहेगा प्रकरण केवल एक विषय को कहेगा ये सब केवल अर्थात चार पुरुषार्थ से केवल मोक्ष पुरुषार्थ को कहने वाला है निष्कर्मी सिद्धि शारीरिक शास्त्र संबद्ध शास्त्र कार्यांतरे स्थित एक देश में संबद्ध होने से इसको प्रकरण कहते प्रारंभिक ग्रंथ वेदांत में कहा जाता है तत्व बोधात्मक तो वो सब कोई वो कठिन नहीं बिल्कुल सरल है अच्छा यहाँ कहा गया लक्षण न पदमात्र वृत्ति वाक्य वृत्ति रोपी नया एक लोग कहते है लक्षण शक्ति जैसा पद पदवृत्ति तो ये कहते हैं वाक्य में भी रहेगा इसके लिए टीका में अनुमान जो दे दिया था पूर्व पक्षी लक्षणा भी वाक्य मात्र पदमात्र वृत्ति होगा तो शक्ति पदमात्र ना यथा शक्ति पदमात्र वृत्ति वृत्ति लक्षण कह दिया था नया तो सिद्धांत उसमें उपाधि दे दिया था उपाधि दे दिया में द्वितीय पंक्ति में उक्त अनुमान है उपाधि तथा तो घोष इ गंभीरायाम नद्याम घोष गंभी जहा इस प्रकार की वाक्य मिलता है वेदांति लोग कहते हैं कि यहाँ गंभीरायम आयाम ये दोनों पद को ले करके ये अभी एक वाक्य हो गया इस वाक्य का हम लक्षण करेंगे तो कहा लक्षण करेंगे कहते हैं गंभीर नदी का तीर में तो गंभीरायम आयाम दोनों पदों को लेकर के वाक्य हुआ वाक्य का लक्षण करेंगे कि गंभीर नदी का तीर में नया कहेंगे नयायक का लक्षण वाक्य में रहेगा ना पद में रहेगा पद में इसलिए वो कहेंगे कि नद्याम इसी में नदी में ही लक्षण होगा तो नदी में लक्षण होगा तो होगा कि नदी का तीर में तो क्या ना ना, ना। गंभीर नदी का तीर में ऐसा लक्षण होगा तो उनको पूछते हैं कि अगर नद्याम शब्द से गंभीर नदी का तीर है गंभीर नदी तीर है अगर इतना आ जाएगा फिर गंभीर आयाम शब्द क्यों कहेंगे क्योंकि आपका एक पद से पूरा अर्थ लक्षण से आ गया तो कहेंगे गंभीरायम ये वक्ता का तात्पर्य का ग्राहक अर्थात वक्ता केवल नदी मात्र तीरों को लक्षण नहीं कर रहा है गंभीर नदी का तीरों को लक्षण कर रहा है इसलिए गंभीर शब्द गंभीर शब्द यहाँ ये तात्पर्य ग्राहक होगा और लक्षणा तो किन्तु नदिया में रहेगा तो उनको फिर मीमांस को पूछते हैं तो अगर आपको नदिया में लक्षण क्यों करना है गंभीर में भी लक्षण कर लीजिए तो गंभीर नदी का तीर में फिर नदी शब्द यहाँ क्या होगा कह नदी तात्पर्य ग्राहक को होगा कोई विनिगम का नहीं है तो नदी का विशेषण गंभीर तो नदी का विशेषण कहेंगे तो ठीक है अब विशेषण को ये लीजिए अर्थात तो विशेषण में लक्षणा करिए वो कहेंगे कि विशेष प्रधान होता है इस प्रकार की तर्क दिखाएंगे तो इसलिए कहते है की आप एक शब्द को लेकर के उसमें लक्षण करेंगे दूसरों को तात्पर्य ग्राहक कराएंगे और अगर वो तात्पर्य ग्राहक शब्द नहीं रहेगा तो ये एक शब्द से बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि गंभीर नदी होना है या सामान्य नदी होना है उससे अच्छा है कि आप पूरा बाकी अंशों को ले लीजिये गंभीर आयाम नद्याम ये पूरा दोनों में आप लक्षण कर दीजिए एक को लेंगे दूसरे में तात्पर्य ग्राहक कराएंगे इस प्रकार की क्या आवश्यकता है इसलिए वेदांत यहाँ कह रहे हैं गंभीर नद्याम घोष इत्यादि नद्यादि पद मात्रे लक्षणायाम जैसा नयायिक लोग कहते हैं विनिगम का अभावे नदिया में क्यों करेंगे गंभीर में क्यों नहीं करेंगे नहीं। तो समुदाय एवं लक्षणायासि तो अंगी कर्तव्यम वेदांति कह रहा है न्यायिक इसलिए दोनों पदों में दोनों पदों को आपको व्यवहार में लेना पड़ेगा अंगी कर्तव्यम अवश्यम अब, अंगीकार्यवाद आपको मानना ही पड़ेगा दोनों पदों को लेकर के उसमें लक्षण मानना पड़ेगा होने से और वृतित्वे न नियामको पूर्व पक्षी का अनुमान था उसमें वृतित्व था हेतु और पदमात्रित्व ये था साध्य तो सिद्धांत इसलिए कह रहा है कि साध्य को सिद्ध करने के लिए आपका हेतु समर्थन नहीं है जहाँ उपाधि होता है पर्वतो धूमवान बन्ने है कहते हैं वहां बन्ही मात्र धूम को सिद्ध नहीं कर पाएगा इसलिए बन्ही मतलब हेतु जब उपाधि विशिष्ट होगा हैं आर्द्र इंद्रन संयोग विशिष्ट बनी अगर हो जाएगा धूम का प्रतिपादन कराएगा इसी प्रकार की यहाँ भी केवल वृतित्व पदमात्र वृत्तित्व को सिद्ध नहीं करा पाएगा अपितु शक्तित्व विशिष्ट शक्तित्व सती वृत्तित्व ये आपका साध्य को सिद्ध कराएगा उपाधि विशिष्ट है तो साध्य को सिद्ध कराएगा तो कहेंगे ठीक है सिद्धांत कहता है कि गुरु भूतम अभी ये गौरव होगा गुरु भूतम अपी इतिहास है नक्तित्व सती वृत्तित्व ये अगर पदमात्र वृत्तित्व को सिद्ध करेगा तो ये गुरु हुआ केवल वृतित्व तो सिद्ध नहीं कर पाए उपाधि का प्रयोजन होता है उपाधि हम कहते हैं कि साध्य का व्यापक होता है जी� यत्र साध्यम तत्र साध्य उपाधि और व्यतिरिक करेंगे तो यत्र यत्र यत्र नास्ति नहीं तत्र होगा और हम साधन अभ्यापक दिखाते है साधन अभ्यापक कैसे दिखाते है ये तत्रु उपाधि ना कहा दिखाते हैं साधन और व्यापक कहाँ दिखाएंगे पक्ष में पक्ष में हम पक्ष में कहते हैं पक्ष में साधन है उपाधि नहीं है तो उपाधि नहीं है और यत्र उपाधि अभाव तत्र साध्य क्योंकि साध्य का व्यापक है उपाधि तो अब पक्ष में आपको मिले मिला कि ये साधन तत्र उपाधि अभाव क्योंकि साधन का अव्यापक पर साध्य व्यापक से व्यतिरिक से आपको मिलता था कि यत्र साध्यात्र उपाध्य भाव हो तत्र साध्या, साध्या पक्ष में उपाध्याव मिला इसलिए साध्य भाव मिलेगा जी. होने से अत्र यत्रन हो तथा साध्या भाव पक्ष में मिला जी. तो अर्थात पक्ष में साध्य नहीं है साध्य का अभाव प्रमाण कर दिया तो ये हेतु व्यविचारी है उपाधि जो साध्य का व्यभिचारी बोलकर मतलब ये हेतु को व्यभिचारी प्रमाण कराता है इसी प्रकार करवा देता है पक्ष में उपाधि का अभाव के द्वारा साध्य का अभाव प्रमाण कर दिया ये उपाधि का फल है मूल में यथा गंभीरायाम नद्याम घोष इतना गंभीरयाम नद्याम पद दया समुदाय से लक्षण क्योंकि सिद्धांत कह जाएगा किन्तु वाक्य वृत्ति रही इसी को दृष्टांत दृष्टान दिखाता है यथा गंभीरायम इसमें गंभीरायम गंभीर ये वाक्य हो गया तो पद समुदाय पद समुदाय से तीर है लक्षणा अगर ये पद समुदाय में आप लक्षण स्वीकार नहीं करके पद मात्र में लक्षण स्वीकार करेंगे यहाँ आपका तीर नहीं आ पायेगा कैसे तो मतलब तीर आएगा सामान्य तीर आएगा गंभीर नदी तीर, तीर, तीर नहीं आ पाएगा पदस्य एवं न पद में शक्ति है तो वाक्य में शक्ति वाक्य में शक्ति नहीं है पद में ही शक्ति है तदर्थस्य से शक्यता अर्थात पदार्थ शक्य हुआ और आपका लक्षण का लक्षण क्या है शक्य संबंध लक्षण तो पद हुआ सक्य पदार्थ हुआ सक्य इसलिए पदार्थ संबंधी ही पदार्थ संबंध को आप लक्षणा कहेंगे क्योंकि शक्य संबंध लक्षणा कहा गया अभी आप कहते कि वाक्य में भी लक्षणा रहेगा तो वाक्य में अगर लक्षणा रहेगा तो वाक्यर्थ भी शक्यार्थ होना चाहिए शक्य होना चाहिए क्योंकि शक्य संबंध लक्षण तो वाक्य अगर सक्त होगा तो वाक्यर्थ शक्यार्थ होगा तो शक्य का संबंध को लक्षणा कहेंगे अगर वाक्यर्थ शक्य नहीं है तो उसका संबंध को लक्षणा कैसे कहेंगे वाक्य में लक्षणा कैसे मानेंगे ये शंका कर रहा है पदस् एव सक न तद अर्थ से शक्य पदार्थ शक्य हुआ और तत्सबी न अर्थात शक्य संबंधी ही लक्ष्य होता है तो कथम वाक्य वृत्ति लक्षण वाक्यवृत्ति लक्षण विषय तुम वाक्यर्थ संबंधी नाक्यार्थ वाक्यर्थ शक्य है क्या अशक्य है असक्य संबंधी वाक्यर्थ संबंधी इसको आप लक्षण कैसे कह देंगे मतलब लक्षण का विषय वाक्यर्थ संबंधी कैसे बनेगा वाक्यर्थ दे? तो शक्य नहीं है ये प्रश्न न्यायिक नहीं उठा रहा ये हयायिक उठा रहे है वेदांति वाक्य में लक्षणा मान लिया तो न्याय कह रहा है वाक्यर्थ संबंधी न कैसे लक्षण का विषय बनेगा वाक्यर्थ का जो संबंधी है वाक्यर्थ संबंध लक्षणा वाक्यर्थ संबंधी लक्ष्य तो वाक्यार्थ संबंधी जो लक्ष्य होगा वो तो सक्य संबंधी नहीं हुआ क्योंकि वाक्यर्थ सक्य नहीं हुआ मूल में नाक्यर्थ से असक्यता कथम शक्य संबंध रूपा लक्षण वाक्य से वाक्य में शक्य संबंध रूपा लक्षण कैसे रहेगा उचित सिद्धांतिक उत्तर देता है टीका में सक्य शब्द न यह पदनिष्ठ शक्ति ज्ञाप्य विवक्षित सक्य शब्द से पदनिष्ठ शक्ति के द्वारा ज्ञाप्य पदनिष्ठ शक्ति विषय नहीं कहेंगे शक्ति का विषय कह देंगे तो केवल पदार्थ लेगा तो शक्ति के द्वारा ज्ञाप्य कहने से क्या होगा सच पदार्थ द्वारा वाक्यर्थ अभी पदार्थ आएंगे साक्षात शक्य होकर के आगे उसे आकांक्षा योग्यता इत्यादि वसात अन्वय होकर के वाक्यार्थ आ जाएगा ये भी पदार्थ द्वारा वाक्यार्थ ये भी शक्ति ज्ञाप्य शक्ति बोध्य साक्षात नहीं हुआ किंतु तो ज्ञाप्य परम्परा हो गया तो होने से वाक्यार्थ भी शक्ति ज्ञाप्य हो गया तो हम यहाँ वेदांति करेंगे हम शक्य से शक्ति ज्ञाप्य कहेंगे शक्ति ज्ञाप्य कहने से ये पदार्थ भी हो गया वाक्यार्थ भी हो गया इसलिए वाक्यर्थ संबंध ये भी लक्षण हो जाएगा तत्सबी तत्सबी तो तो तो तो नी अभी लक्षण न विरुद्ध थे अर्थात तो वाक्याबंधी में भी लक्षणा हो जाएगा जैसे पदार्थ संबंधी में लक्षणा होता है ऐसे वाक्यर्थ संबंधी में भी लक्षणा हो जाएगा इतिहा मूल में, में, में उचित शक्या न यत, यत अलग पद है प्रथमा ये समास नहीं है प्रथम समाशनी ज्ञाप्यते तत्व शक्ति के द्वारा जो पद संबंधे न ज्ञाप्यते शक्ति के द्वारा कौन ज्ञापित तो होता है पदार्थ अथवा वाक्या ज्ञाप्य तो ज्ञापित कौन होगा ज्ञापित तो दोनों हो तो जाएंगे इसलिए कह सत्याप्य पद संबंध है ना साक्षात आ जाएगा पदार्थ और परम्परा आ जाएगा वाक्यर्थ इसलिए सत्या यथ यथ अर्थात पदार्थ वाक्यर्थ दोनों आ जायेंगे पदार्थ साक्षात आएगा आगे कह दे की परम्परा या आएगा पूर्व पृष्ठ में कहा ना उसके द्वारा ज्ञापित तो हो जाएगा ये। भी तो हो जाएगा यथ पद संबंध है न पद संबंध है न अर्थात साक्षात् सम्बन्ध परंपरा संबंध दोनों संबंध को लेंगे परंपरा संबंध से बाक्य अर्थ आ जाएगा तत् तो तो सम्बन्ध उस पदार्थ पदार्थवा बाक्य अर्थ का संबंध इसको लक्षण कहेंगे लोग कहेंगे के बोल पदार्थ संबंध ही लक्षण होगा ये कहेंगे सम्बंध दो किया है उन्होंने या कर लिया। तो उनको मत में वही होता है की आपको तात्पर्य ग्राहको अन्य पता लेना पड़ेगा जैसे इनको भी कुछ नहीं वहाँ क्या होता है यहाँ भी दिखा जाए खाली गंभीर आयाम नद्याम घोषण जहाँ एकाधिक विशेषण रहेगा वहाँ क्या करेंगे एक उसी में नदी में करेंगे बाकी तो सारे जहाँ कहेंगे कि अर्थात व्याप्ता गंभीर आयाम नद्याम घोष व्याप्ता अर्थात चौड़ा वहा क्या करेंगे अब कहेंगे गंभीर में आप लक्षण करेंगे ना व्याप्ता में लक्षणा करेंगे ना हम विशेष में करेंगे नदिया में कहेंगे आपको दो तात्पर्य ग्राहक लेंगे तभी एक तो कारण होगा और दो सहकारी बनेंगे तो वैधानिकता सबको मिला करके एक क्यों नहीं ले लेते हैं क्योंकि आप भी तो तीनों को व्यवहार करते हैं तो क्यों क्यूँ सबको नहीं मतलब जैसे नया एक कहते हैं कि अभाव ज्ञान होगा आपको प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा किंतु कि सहकारी लेते हैं अभाव ज्ञान के लिए अनुपलब्धि सहकारी कारण लेते हैं वेदांति कहते हैं कि जिस अनुपलब्धि नहीं होने से आपको अभाव का प्रत्यक्ष चाकू से प्रत्यक्ष नहीं होगा तो अनुपलब्धि सहकारी चाहिए ही चाहिए है कहते हैं कहते है कि उसको क्यों कहते हैं? उसको मुख्य मान लीजिए क्योंकि अनुपलब्धि तो आपको चाहिए ही चाहिए आप कहते हैं कि अभाव ज्ञान होता है अभाव चाक्षु से ज्ञान होने से आप गिना सकते आप गिना सकते हैं या कितना अभाव है तो नहीं कह पाएंगे इसलिए आप अनुपलब्धि को अभाव ज्ञाने के लिए कारण मानते हैं वेदांत लोग कहीं कहीं अर्थात ये मतलब ये अधिक तर्क देते हैं ये सीधा करते हैं वेदांति लोग और इसी व्यापार में मीमांस लोगों का बात ठीक है कि क्योंकि जहाँ अधिक आएगा वहां इतना कठिन है और दूसरा चीज है कि जहाँ विशेष विशेषण आप सही निरूपण नहीं कर पाएंगे वहां क्या करेंगे अर्थात दोनों ही आपको बराबर लगेंगे तो वहां विशेष कहेंगे आप पाचक ब्राह्मण कहे ब्राह्मण पाचको कहेंगे आप किसको भी बनाएंगे विशेषण किसको विशेष्य बनाएंगे ऐसे जगह में ये सब कठिन होता आएगा सरल उपाय देते हैं और दूसरा जगह है की विषम भूक्ष वहां क्या करेंगे मतलब तो विशेष्य विशेषण आ भी नहीं पाएगा तो इसलिए वाक्य लक्षण मानना आवश्यक पड़ेगा टीका में अच्छा हाँ मूल में देख रहे थे कौन सी अच्छा आरंभ हो जाएगा ठीक है ठीक है मूल वाक्य देख लीजिए तो सत्या यथ पद संबंध न ज्ञाप्यते नहीं तो सत्या पद संबंध न यथ ज्ञाप्यते हैं इस प्रकार करने से अर्थात तो अलग पद लेना है तत् तो तो सम्बन्ध लक्षण और शक्ति ज्ञाप्य यथा पदार्थ तथा वाक्यर्थ होगी तो परम्पराया अच्छा साक्षात्ने से न काचिद अनुपत्ति टीका में पदन पद के द्वारा स्विष पद पदनिष्ठशक्ति शक्ति तो पद में रहेगा में नहीं रहें स्वनिषक्तिया यहाप्यते याप्यते अर्थ पदार्थवाक्या तत्सधो लक्षण यथा चंम लक्षण उभयसधारण आवश्यक आह तथा ये लक्षण उभयसधारण उभयसधारण अर्थ पदार्थवाक्या दोनों साधारण होने से यह आवश्यक मूल में कहा शक्ति में दिया ना, ना। शक्तिया होना चाहिए अच्छा दिया। नहीं, नहीं, सक्या दिया नहीं। है तो चाहिए पेंसिल लीजिए मूल में सत्य सक्यज्ञाप्य यहा पदार्थस्तः वाक्या न काचिद ठीक काचिदुनुपत्ति टीका में यहां वेदे तो बोध्यम एंकी लोकवगतम्य शो वेदे बोधक ऐसे भट्ट का वर्त लोकवगत साम्यौ है लोके अवगत लोकावगत लोकावगतम सामर्थ्यम यस्य शब्द तो लोकावगत सामर्थ्य शब्दों वेदेपी बोधक तो जो शब्द लोक में जैसे सामर्थ्य वाला है लोकावगत सामर्थ्य शब्दों वेदेपी बोधक वेदी खंडा का वेदे बोधक वेद तो में भी इसी प्रकार की है मूल में एवं अर्थवाद वाक्यानम प्रशंसारूपाणम प्राशस्तीय लक्षणा अर्थवाद वाक्यानम प्रशंसारूपाणम प्रशंसा निंदा दोनों प्रकार की आगे कह देते हैं प्राशस्तीय लक्षण अर्थवाद वाक्य आठ दस पंद्रह जितने भी वाक्य हैं सब मिलकर के एक पद में लक्षण हो जाएगा प्राशस्त्यम एक ही पद में लक्षण हो गया इतने सारे वाक्यों का अर्थ एक ही में आ गया अर्शो अर्वदित इत्यादि निंदा अर्थवाक्या तत्व लक्षण प्राशस्त अथवा निंदा प्रशंसा अथवा निंदा में लक्षण हो गया टीकाने अर्थवाद वाक्य के लिए कहते हैं वायुर्वेद सेवता इत्यादि नाम अर्थवाद वाक्या सारे वाक्यों का लक्षण हो जाएगा एक पदों में नु तत्र पदा न कुतो न सियात नहते हैं कि यहाँ पदों का लक्षण क्यों नहीं करेंगे अच्छा हाँ मीमांसा को लोग कहेंगे कि दस पंद्रह वाक्य मिल करके लक्षणा होकर के एक पद में जाएगा अर्थात लक्षित अर्थ हो जाएगा प्रशंसा तो अभी नया के लोग कहेंगे पद में लक्षणा मानो अभी यहाँ पंद्रह वाक्य है डेढ़ सौ पद हो जाएंगे तो इसीलिए कहते हैं कि नदा नाम लक्षण कुतो न सर देते है अर्थवादगत पदा नाम आदि लक्षण अभियुपगमे अर्थवाद वाक्य में जितने पद है तो पदों का अगर प्राशस्त लक्षण मानेंगे पदों का लक्षण मान लेंगे एकेन पदेन लक्षण या तदउपस्थिति संबंध है संभव है एक पद के द्वारा तद उपस्थिति प्राशस्त अथवा निंदा प्रशंसा अथवा निंदा उसका उपस्थिति संभव है स्या एक पद से ही आ जाएगा आपको बाकी जो सौ पद रहेंगे वो व्यर्थ हम नहीं कह पाएंगे इतना सारे पद तात्पर्य ग्राहक होंगे ठीक है में तथा वाक्यस्य एक फलित अहम वाक्यस्य विधि एक मीमसा में पूर्वपक्षी कहता है कि मीमसा कहता है कि वेद ये अर्थबद्ध है प्रत्येक पद अर्थवत है तो पूर्व पक्षी वहां पूछता है कि ये अर्थवाद जो है उनका तो तात्पर्य नहीं है स्वार्थ में तो नहीं होने से ए हो ये अमनाय से क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थ न पूर्व पक्षी का सूत्र है अमना क्रियापरक है मीमांसा लोग कहते हैं सिद्धांत उनका अमना क्रियापरक है अमनाया वेद तो पूर्व पक्षी कहता है कि अम्ना से क्रियार्थत्वात अनर्थक्यम hmm. अतदर्थान क्यों? तो अगर मीमांस का सिद्धांति कह देगा कि हाँ इष्टपति तो कहेगा तस्माद अनित्यम क्योंकि अगर वेद का एक अंश भी अनित्य हो गया तो संपूर्ण वेद अनित्य हो जाएगा तो वहां सिद्धांति का सूत्र है आगे वाला सूत्र है कि विधि ना तू एक वाक्यवात्थ विधि के साथ एक वाक्य होकर के विधि बिध्य, अर्थ स्तुत्यर्थेन विधिनाक्य स्तुत्य स्तुत्यर्थेन नियहू अर्थवाद वाक्य विधियों का स्तुति करने के लिए वो लग जाएंगे इसलिए विधि के साथ ही एक वाक्यता को प्राप्त करके विधि का स्तुति करेंगे तो विधि के साथ एक वाक्य को प्राप्त करेगा ये अर्थवाद अर्थवाद में जितने सारे उस प्रकरण में अर्थवाद प्रकरण में अगर आठ दस जितने वाक्य है वो सब विधि वाक्य के साथ एक वाक्य को प्राप्त करेंगे अभी कैसे होगा कहेंगे सारे अर्थवाद एक पद में लक्षित हो गए प्रशंसा अभी वो प्राशस्त आकर के विधि वाक्य के साथ मिल जाएगा अर्थात तो कहेगा कि वायुष्ठा देवता इसका अर्थ हो जाएगा वायु संबंधी कर्म ये प्रशंसनीय प्रशस्त है तो वायव्यम श्वेतम आलभेत भूतिका प्रशंसनीय इस प्रकार की जो प्रशंसा हो गया वो आकर के एक वाक्य हो जाएगा ये विधि वाक्य के साथ हो करके अर्थ कह देगा तो इसको कहते हैं कि पद आकर के वाक्यों के साथ मिल करके एक वाक्यता हुआ इसको कहते हैं पदे कवाक्यता एक पद आकर के एक वाक्य के साथ मिल करके एक वाक्य तो को प्राप्त किया दूसरा है कि वाक्य वाक्यता एक वाक्य आकर के दूसरा वाक्य के साथ मिलकर के एक वाक्य होंगे तो यहाँ जो ये अर्थवाद वाक्य है ये एक ही पद में उनका परिवसान हो जाता है इसलिए पद आकर के जो विधि वाक्य में मिलेगा उसको कहेंगे पदेक वाक्यता इसको कहते हैं <trykhan> तथाच तो अर्थवाद वाक्य से विधि न एक वाक्य पदयिक वाक्य तो व्यवहार तो ये पदेक वाक्य अर्थात आकर के विधि वाक्य के साथ मिलकर के तेन व तो, तेन वलित तो अर्थात तो सारे अर्थवाद वाक्य का एक पद में लक्षण संभव होने पर यह घटना हो पाता है ते नहीं वर्थात तो वाक्य से लक्षण स्वीकार मानेंगे तो तभी तो यह संभव होता है तभी तो अर्थवाद वाक्य में पद एक वाक्यता स्वीकार किया गया आगे ब्रह्मसूत्र सूत्र ज्ञान यज्ञ आएगा उसमें शायद प्रथम अध्याय का प्रथम पाद का अंतिम में ये अंतिम सूत्र में ये विचार आता है पदे की वाक्यता वाक्य की वाक्यता अभी पदे का वाक्यता यहाँ सिद्धांत कह दिया वाक्य में लक्षणा मानने से पदे की वाक्यता संभव हुआ इसको लेकर के पूर्व पक्षी आगे शंका करता है ननु न पद समुदाय से अर्थवाद पद समूह समुदाय जितने हो गया वो एक पद में लक्षणा हो गया प्रशंसा अथवा निंदा में तो वो भी पद हो गए सारे अर्थवाद वाक्य तस्य विधि वाक्य एक वाक्यता होता है होने से इसको आप कहते हैं यदि पद एक वाक्यता इसको कहते हैं तरी को वाक्य वाक्यता इति प्रसंग पृचती वाक्य की वाक्यता कहा दिखाते है मूल में को तरी वाक्य वाक्यता कहा ये होता है टीका में अर्थवाद वाक्या तात्पर्य अभाव प्रोधक प्रशंसा को अथवा निंदा को कहते हैं स्वार्थ अवबोधक वाक्यत्व अभाव अर्थवाद वाक्य में स्वार्थ अवबोधक वाक्यत्व रहेगा नहीं रहेगा क्योंकि स्वार्थ को नहीं कहते अभाववाद वाक्य वाक्यता अयोग्य क्योंकि उस वाक्य का तो स्वार्थ में तात्पर्य ही नहीं रहा वो तो एक पद में पर्यावसान हो गया तो होने से वो वाक्य नहीं हुए वाक्य वाक्यता नहीं हो पाएगा विधि वाक्य एक वाक्य रहा किंतु अर्थवाद वाक्य नहीं रहे वो एक पद में उसका पर्यावसान हो गया वाक्य वाक्यता अयोग्य वाक्यर्थ अवबोधकोर वाक्योर जहा वाक्यर्थ को कहने वाले दोनों वाक्य होते हैं तो वहां और एक पद नहीं रहा वो भी एक वाक्य है तो होने से वाक्यर्थ अवबोध वाक्यत्म तो, त्र वाक्य वाक्यत्म तो, जहाँ दोनों ही वाक्य रहे दोनों वाक्य जहाँ एक वाक्यता को प्राप्त करेंगे ऐसे कहाँ होता है टीका में आगे कहते हैं तद तो उदाहरण आप मूल में यत्र येक भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिदक्योकांक्ष महावाक्याबोधक प्रत्येक वाक्यम भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादक भिन्न भिन्न प्रतिदक प्रतिपादक एक प्रतिदक्य अलग अलग संसर्ग अर्थात एक एक्वाक्य जो अन्वयबोध अन्वयबोध अर्थ शाब्दोध एक वाक्य जो शब्द बोधो को लाएगा दूसरा वाक्य दूसरा शब्द बोधो को लाएगा इसलिए कहते हैं भिन्न भिन्न संसर्ग प्रतिपादक संसर्ग प्रतिपादक अर्थात अन्वय बोध भिन्न भिन्न अन्वय बोधो को बताने वाले और अभी ये दोनों वाक्य क्यों फिर मिलेंगे कहते आकांक्षा बसेना पद परस्पर में क्यूँ मिलेंगे कहते आकांक्षा योग्यता सन्निधि ऐसे वाक्य भी परस्परों में क्यों मिलेंगे कहें आकांक्षा बसेना महावाक्यार्थ बोधकत्व यथा उदाहरण देते हैं दर्श पूर्णमा स्वर्ग कामो यजत यह हो गया विधि वाक्य और इत्यादि समिधो यजति इत्यादि वाक्या तो अंगी कौन है अंग कौन है, अंगी है जो यजेत दर्श पूर्णमासा और अंग समिधो समिधो समिधो यजति यजति अभी अभीति है ना इसको हम पद कर दे सकते हैं ये है इसको पद नहीं कर पाएंगे अभी ये जो अंग बोध वाक्य हो गया उसमें आकांक्षा रहेगा किम भाव क्योंकि इसका कोई फल कथन नहीं हुआ है इसके द्वारा किम भाव दर्शपूर्ण मास में फल है दर्शपूर्ण मास स्वर्ग काम यजे किंतु कथम भाव इसको कैसे करेंगे तो अभी एक में कथम भावाकांक्षा रहा एक में किंग भाव कांक्षा रहा दोनों में आकांक्षा रहने से प्रकरण प्रमाण अवसात वह आकांक्षा प्रकरण जो अंगांगी बोधक विनियोजक विधि में श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण प्रकरण प्रमाण से ये दोनों में आकांक्षा रहने से परस्पर मिल करके एक वाक्य हो जाएगा अर्थात समिध इत्यादि मतलब समिध इत्यादि यागे ही उपकृत्य दर्श पूर्णमा स्वर्ग काम यजे ऐसे महावाक्य हो जाए इत्यादि वाक्य नाम च परस्पर अपेक्षित अंगांगी भाव बोधक वाक्यता एक वाक्यता अभी दोनों वाक्य मिलकर के एक वाक्य हो गए क्यों कहते अंगांगी भाव आया क्यों अंगांगी भाव आया एक में कथम भावाकांक्षा एक में किंग भावाकांक्षा रहने से दोनों एक वाक्यता को प्राप्त किए टीका में दर्शपूर्ण मसाभ्या वाक्य में अंगी अवबोधक ये अंगी को कहता है मुख्य है यजति यजति वाक्या तबोधकअव अर्थात अंगांगी अवबोधक एक अंगी को कहता है एक अंग को कहता है तद अवबोधकवाद आकांक्षा विषयत्म एक अंग को कहा एक अंगी को कहा इसलिए आकांक्षा विषयत्व आएगा और तत्वाद तत्व आकांक्षा विषय एक वाक्यता आकांक्षा विषय रहने से एक वाक्यता को प्राप्त करेंगे टीका में स्व उत्ते अर्थे भट्ट पदाचार्य वाक्य संवादयती स्वार्थबोधे श्लोक वार्ती क स्वाता पुनः तवाद्यपेक्षक जायते स्वार्थबोधे समाप्ता जो वाक्य प्रत्येक वाक्य अपना अपना स्वाथबोध करके समाप्त हो गए अपना अपना अर्थ को कह दे और अंग इत्यादि अपेक्षा से वाक्या पुनः संहत्य एक वाक्य जायते अपने अपने अर्थ को तो कहे अन्योध से फिर उसमें आकांक्षा रहा क्यों कहता है उसमें प्रथम भाव इसमें किंग भाव आकांक्षा आदि बसात तो फिर आगे अंगांगी आकांक्षा वही अंगांगी अपेक्षा कह दिया अंगांगी अपेक्षाया वाक्यानाम पुनः संहत्य एक वाक्य जायते फिर संघ होंगे इसको कहा जाएगा महावाक्य अभी दोनों वाक्य मिल करके एक वाक्य होंगे एवं दिविधो पदार्थो निरूपित पद का अर्थ एक एक लक्ष्यार्थ अभी दोनों प्रकार की निरूपित हो गया टीका में प्रथम स्वार्थ बोधे पर्यवसान प्राप्त नाक्यान वाक्य प्रथमे अपना स्वार्थ को बोधन किया अन्वय बोध को बोधन किया उससे पर्यावसान पर्यावसान उसका अंत चरित्थ हो गया वाक्यान फिर अंगांगी भाविपेक्ष एक में अंगित्व तो रहा एक में अंग रहा इसके अपेक्षा से पुनर्मील्वाक्य वाक्य सम्प्यते दोनों वाक्य मिलकर के एक वाक्य प्राप्त पदार्थ निरूपण उपस्यर्थ लक्ष्यर्थ ये दोनों का उपसंग हुआ एवं दिव्य अभी पदार्थ क आगे कहते हैं तदुपस्थितिश्च आसक्ति तदर्थ पूर्व में क्या पदार्थ पदार्थ उपस्थिति आसक्ति पदार्थ चाहे शक्ति से आए चाहे से आए पदार्थ का उपस्थिति आसक्ति अभिल्बे उपस्थिति अर्थ अभिलबन उपस्थित नया एक पदा उपस्थित आसस्ति ये कहेंगे पदार्थना उपस्थित आसती क्रम प्राप्त आसक्ति लक्ष्य आसक्ति का लक्षणा करते हैं लक्ष्यती अर्थात तो अभी उपसंहार करते हैं ये कहता आरंभ हो गया था आसक्ति का विचार बहुत पहले से लक्ष्यती अर्थात तो उपस तद मूल में कह तदपस्थितिश्च आसक्ति तद का अर्थ टीका में कहते हैं पदजन्य पदार्थ स्मृति पदजन्य पदार्थ स्मृति का आसक्ति आसत्य अर्थात अविलंबन उपस्थिति आगे टीका में नु शब्दे उतर हेतु तब्दोध के लिए ये आसक्ति स्वरूप हेतु है अथवा आसक्ति का ज्ञान होना चाहिए स्वरूपशक्ति अथवा ज्ञाता शक्ति किस प्रकार की आप हेतु मानते हैं तो इति अपेक्ष सिद्धांति कहते हैं कि सा एवं हेतु अर्थात आसक्ति केवल स्वरूप हेतु न तज ज्ञान असती है नहीं है ज्ञान होना आवश्यक नहीं है मूल में साब्दबोधे हेतु सा अर्थात असतीब्दोधे हेतु अर्थात स्वरूप सती हेतु वो ज्ञाता सती आवश्यक नहीं है ठीक टीका में अत्र किम प्रमाण ये स्वरूप सती शब्दबोध में हेतु है इसमें क्या प्रमाण है मूल में कहते हैं तथा अन्वय्यतिरक दर्शना अर्थ अभावे साब्दोधस आसक्ति अभाव शाब्दोधावी में परस्पर अन्वयोग्य पदार्थ उपस्थिति यही उपस्थित ये योग्य आसक्ति तत्साब्दबोधो तद अभाव नन्वय्यतिरकदर्शना तथा अन्वय्यतिरैकदर्शना तो साब्दोधे हेतु तथे वो अन्वे का दर्शनात इसका एक प्रकार की व्याख्यान दे दिए यथा कह करके उसका दूसरा प्रकार शब्द बोधे हेतु असक्ति शब्द में हेतु न हो का अक्षेप क्या हानि होगा तो कहते है साच शब्दोधे हेतु तो हानि नहीं होगा की वो शब्द में हेतु है अत्र तथेव अनवाह तथा दर्शन बोध होने के लिए आकांक्षा इत्यादि एवं दीना जातो अर्थ एव अर्थ ज्ञाने कारणम् पहले पदार्थ आया फिर आकांक्षा आदि बसात तो पदार्थ में अन्वय होकर शब्द बोध हुआ तो शब्द बोध होने के लिए आकांक्षा आदि कारण हुआ इसी प्रकार आकांक्षा या आदि के द्वारा जात हुआ जो शब्द बोध अर्थात तो अवान्तर वाक्यर्थ बोध जैसे दर्शकमाशाभ्या जेता ये अवान्तर वाक्य हो गया हुआ आगे फिर वही आकांक्षा बसात महावाक्यार्थ ज्ञाने आकांक्षा आदि कारण हुआ आसक्ति भी उसी प्रकार के सब कारण होंगे महावाक्य दोनों वाक्य मिलकर के मूल में एवं महावाक्य अर्थ महावाक्या अबांतर वाक्यर्थ बोधो हेतु क्यों तथे अन्व आदि अवधारणा अन्वय व्यतिरिक ऐसे ही होता है टीका में यह तो वाक्य अर्थ बोध सत्व महावाक्यर्थ बोधोती और अबांतर वाक्यर्थ बोध अभावे शब्दो अर्थ महावाक्यातिको अवधारिये अतः स हेतु स अर्थ अवांतरवाक्या ये हेतु होगा महा के महावाक्या क्रम प्राप्त तात्पर्यनूपण प्रतिजानी सिद्धांति मत में च आकांक्षा योग्यता आसक्ति और तात्पर्य वो भी तात्पर्य को मानते हैं तो ये तात्पर्य सहकारी मानते हैं मूल मूलम क्रम प्राप्त तात्पर्य निरूप्य टीका में त्रत निरूपण विषयी भूत तात्पर्ये सति। त्र आगे मूल में है त्र तत्र अर्थात निरूपण विषय भूत अभी तात्पर्य हुआ होने पर तत्र तत्प्रतीत इच्छया उच्चरित्व तात्पर्य ऐसे कहेंगे नया किलो वक्तुर इच्छा तत्पीतिर इच्छा वक्ता क्या बोधन कराना चाहता है इससे उच्चरित ये हो गया तात्पर्य वेदांति कहता है न तत् प्रतीत इच्छया उच्चरित्व तात्पर्य न वेदांति कहता है टीका में तो क्यों ना कहता है मौनी श्लोके अव्याप्ति मौनी श्लोक उच्चरित हुआ नहीं हुआ मौनी श्लोक अर्थात लिख दिया उच्चरित नहीं हुआ तो मौनी श्लोके अव्याप्ति दोषम सिद्धवत कृत्य अव्याप्तेर उदाहरण्तरम आह अव्याप्ति का अर्थात इस प्रकार की लक्षणा तात्पर्य को कहेंगे प्रतीति इच्छा या उच्चरित अगर कहेंगे तो अन्य दोष दिखाते हैं मूल में अर्थ ज्ञान सुनिये न पुरुषेण उच्चरिता वेदात बेदा, अर्थ प्रत्यय अभाव प्रसंगात किसी पुरुष को अर्थ ज्ञान नहीं है तो वो वेद का उच्चारण किया उसके अंदर में ऐसा बुद्धि होगा क्या ये जो सुनता है उसको ये अर्थ बोधन होना चाहिए उसको तो स्वयं को अर्थ ज्ञान नहीं है वो कैसे कहेगा कि उसको ये अर्थों का ज्ञान होना चाहिए इसलिए तत् प्रतीित इच्छया उच्चरित्व तो, तो यहाँ उच्चरित्व तो तो यहा तो तो तो रहा किन्तु तत् तो तो तो प्रतीित इच्छया नहीं रहा मौन श्लोक में उच्चरितत्व तो नहीं रहा तो यहाँ तो तो प्रतिति इच्छा या प्रतिति ये नहीं रहा तत्प्रतीति तो नहीं रहने से यहाँ भी श्रोता को तात्पर्य ज्ञान का अभाव से उसको ज्ञान नहीं होना चाहिए किन्तु जिसको तात्पर्य ज्ञान जिसको अर्थ ज्ञान नहीं है अगर वो उच्चारण करता है दूसरों का ज्ञान होता है अगर आप कहेंगे कि तत्ति तो इच्छा या उच्चरित तब यहाँ तो दोष हो जाएगा अर्थात यहाँ तात्पर्य रहेगा नहीं अर्थ ज्ञान शून्य न पुरुषे न उच्चरिता वेदात अर्थ प्रत्यय अभाव प्रसंगात अर्थ प्रत्यय फिर नहीं होना चाहिए होता है ठीक है आज यहाँ शंकरं शंकराचार्यं करण सूत्र भाष्यस्थ वंदेन पुनः ईश्वर पुरात्मे मुक्तिभागिने